श्री रामकृष्ण भावधारा श्री रामकृष्ण का रुदन श्री रामकृष्ण का हास्य पतित पावनी गंगा के तट पर माँ भवतारिणी का एक भव्य मंदिर है कलकत्ता के उत्तर दक्षिणेश्वर ग्राम में मंदिर के उत्तर की ओर मंदिर के अहाते में ही वृक्षों के नीचे घनी पंचवटी के नीचे नागा सन्यासी तोतापुरी पवित्र प्रज्वलित ध्वनि के निकट बैठे हैं एक पार्श्व में उनका चिमटा गड़ा है दूसरी ओर श्री कृष्ण बैठे हैं दोनों ब्रह्मज्ञ महापुरुष वेदांत चिंतन में लीन है ब्रह्म ही सत्य है यह दृश्यमान जगत त्रिकाल में मिथ्या है न भूतकाल में था और न भविष्य काल में रहेगा केवल वर्तमान क्षण में रज्जों में सर्प की तरह प्रतिभाषित होता है इसी समय अपनी चीलम के लिए आग खोजता हुआ मंदिर का एक चौकीदार वहाँ आ पहुँचा देखा धुनी जल रही है क्यों न इसी से एक अंगारा ले लूं पर ज्यों ही वह धुनी में से एक अंगारा निकालने लगा कि तोतापुरी जी उस पर बरस पड़े परम पवित्र अग्नि को इसने स्पर्श इस जो कर दिया वे चिमटा उठाकर गालियां देते हुए उसे मारने दौड़े बेचारा चौकीदार अपनी जान बचाकर भागा इधर श्री रामकृष्ण इस दृश्य को देख खिलखिलाकर हंस पड़े यही नहीं हंसते हंसते लोट हो गए तोता जी को आश्चर्य हुआ पूछने पर कि आखिर वे क्यों इतना हंस रहे हैं श्री रामकृष्ण ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और सब मिथ्या और दूसरे ही क्षण इस मिथ्या अग्नि के मिथ्या चौकीदार के द्वारा स्पर्श को सत्य मानकर आग बबूला होकर उसे मारने दौड़ पड़े देखो कैसी माया है फ्रांसी साहित्यकार रोमारोला अपने द्वारा रचित श्री राम की जीवनी में इस घटना पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि श्री राम इस तरह हंसे मानो केवल वे ही हंसना जानते हों वस्तुता श्री राम का मन इस प्रकार गठित था कि वे जिस कार्य को भी करते थे अपने पूरे मन प्राण से करते थे चाहे वह हंसने अथवा रोने जैसा सामान्य कार्य ही क्यों न हो जब वे हंसते थे तो उनकी देह मन प्राण का प्रत्येक अंश हंसता था और जब वे रोते थे तब उसी प्रकार शोलह आना मन से रोते थे जहां वे लोगों को हंसा हँसा कर लोट पोट कर देने में समर्थ थे वहीं दूसरी दूसरों में वेदना एवं विरह का संचार कर रुलाने की कला भी वे जानते थे आज के कृत्रिम युग में जब लोग न खुलकर हंस सकते हैं न रो सकते हैं जहां दोनों ही बाह्य दिखावे मात्र हो गए हैं वहाँ श्री रामकृष्ण के जीवन का यह पक्ष एक विशेष महत्व रखता है श्री रामकृष्ण का रुदन रुदन इष्ट की तीव्र आकांक्षा अथवा इष्ट वियोग की तीव्र वेदना का प्रतीक है उसे शारीरिक व मानसिक दुख का द्योतक भी माना जा सकता है सर्वप्रथम तो यह प्रश्न उठता है कि क्या श्री रामकृष्ण जैसे अवतारी महापुरुष जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं कि जीवन में रुदन संभव है यदि उन्हें अवतार के बदले केवल एक सिद्ध महापुरुष ही माने तो भी दुख अथवा रुदन उनके जीवन में संभव नहीं प्रतीत होता जिन्होंने आनंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात् कर, कर लिया है यह शंका ठीक ही है क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म एवं ब्रह्मविद तो ब्रह्मव भवती शोक मोह से परे होते हैं भगवान राम सीता के विरह में विलाप करते वन में भटक रहे थे लेकिन परम ज्ञानी भगवान शिव की दृष्टि में वे सच्चिदानंद ही थे उन्होंने विलाप करते भगवान राम को जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया श्री रामकृष्ण काशीपुर उद्यान भवन में कैंसर रोग से पीड़ित थे कभी कभी वे मां जगदम्बा को यह कहते हुए भी रुदन करते थे माँ बड़ा दर्द होता है लेकिन उनके शिष्य हरि तुरियानंद ने एक दिन उन्हें स्पष्ट कह दिया कि आपको कोई कष्ट नहीं है श्री रामकृष्ण के प्रतिवाद करने पर भी उन्होंने अपना मत नहीं त्यागा अंत में स्वयं श्री रामकृष्ण ने उन्हें साधुवाद देते हुए कहा कि उसने ठीक ही समझा है अवतारी महापुरुषों के जीवन में रुदन का एक सीधा सरल समाधान स्वयं श्री रामकृष्ण ने दिया है वे कहते थे पंचभूतर फाँधे ब्रह्म पड़े काँधे अर्थात पंचभूतों के फंदे में पढ़कर ब्रह्म रोता है देह धारण करने पर ब्रह्म को भी सामान्य मानवों की तरह शारीरिक एवं मानसिक सुख दुख हर्ष शोक सहन करने पड़ते हैं अवतार जीव और ब्रह्म के बीच की उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है क्षुद्र जीव अवतार के माध्यम से ही ब्रह्म को समझ सकता है यह यही नहीं अवतार भक्त की एक महत् आवश्यकता की पूर्ति करता है अपने ही तरह के साढ़े हाथ के सामान्य सुख दुख समन्वित मानव के रूप में अवतार के निकट जाने में उससे प्रेम करने में भक्त को कठिनाई नहीं होती इस मानवत्व के आवरण के पीछे छिपे ब्रह्मत्व को धीरे धीरे भक्त पहचान कर धन्य होता है मानव सम होते हुए भी अवतारों में विशेषता भी, भी होती है वे आदर्श मानव होते हैं जिनके आचरण सामान्य मानव के लिए अनुकरणीय एवं उदाहरण स्वरूप होते हैं अन्य बातों की तरह उनका रुदन भी अनुकरणीय दृष्टांत स्वरूप होता है मानो उनके पीछे निहित संकेत यह है कि यदि रोना ही है तो इस तरह रो और इसीलिए रो माँ जगदम्बा के लिए रुदन यह तो सर्वविधि थी है कि श्री रामकृष्ण माँ जगदम्बा के दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल होकर रोया करते थे सारा दिन ध्यान जप में बिताने के बाद संध्या को आरती के घंटे बजने पर जब उन्हें होश होता था कि दिन बीत गया है तो यह सोच कर कि एक दिन और व्यतीत हो गया और मैंने माज जगदम्बा के दर्शन नहीं पाए वे व्याकुल हो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर कर, फूट फूट कर रोने लगते थे अपने शिष्य गंगाधर स्वामी अखंडानंद जी को मां के लिए कैसे व्याकुल होना चाहिए यह एक बार उन्होंने स्वयं दिखाया था वे ठीक एक ऐसे बालक की तरह हाथ पैर पटक पटक कर ऐसे रोने लगे कि उनके वस्त्र आंसुओं से भीग गए गंगाधर ने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि यदि कोई भगवान के लिए इस तरह रोए तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे इसीलिए तो श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि यदि कोई तीन दिन व तीन रात भगवान के लिए रोए तो उसे उनके दर्शन हो सकते हैं श्री राम कृष्ण की रामला के साथ घटी लीलाएं अत्यंत मार्मिक है जटाधारी नामक एक रामायत संप्रदाय के साधु के पास भगवान राम के बालक रूप का एक धातु निर्मित विग्रह था जिसकी वे नित्य पूजा किया करते थे दीर्घ साधना के फलस्वरूप वह उनके लिए जागृत हो गया था राम कृष्ण के आध्यात्मिक अंतरदृष्टि से यह बात छिपी नहीं रही थी यही नहीं वे जीवंत जागृत चैतन्य बालक राम श्री राम कृष्ण के साथ खेलते खाते चलते फिरते उड़ते, बैठते थे एक दिन राम लाला श्री राम कृष्ण के साथ गंगा स्नान को गया स्नान के बाद राम लाला पानी में ही खेलने लगा निकलने का नाम ही न ना ले कुछ खींच कर श्री रामकृष्ण ने उसे दंड देने के लिए कुछ देर तक उसे पानी के नीचे दबा दिया बेचारा रामलला उसके तो प्राण ही निकलने लगे श्री कृष्ण ने जब उसकी यह दशा देखी तो उन्हें अत्यंत खेद हुआ उसे झट अपने सीने से लगा लिया परवर्ती काल में श्री कृष्ण इस घटना को भक्तों को सुनाया करते थे लेकिन जब उन्हें रामलला की वह अवस्था तथा स्वयं की निष्ठुरता का स्मरण हुआ था तो वह पुनः पुनः फपक फपक कर रोने लगते जिसे देखकर भक्तों के आंखों में भी आंसू आ जाते श्री राम कृष्ण के मां जगदम्बा के लिए तथा रामलला को कष्ट पहुंचाने के लिए रुदन को हम अपने सामान्य मानवीय प्रेम के क्षुद्र दृष्टांतों द्वारा समझने का प्रयत्न भले ही करें लेकिन ये इतने उच्च आध्यात्मिक भाव राज्य की घटनाएं हैं कि हम कल्पना तक नहीं कर सकते अनुभव करना तो दूर की बात है लेकिन इससे यह बात तो स्पष्ट ही हो जाती है कि रुदन की सार्थकता तभी है जब वह परमेश्वर के लिए हो भक्तों के लिए रुदन सिद्ध एवं गुरु भाव में प्रतिष्ठित होने के बाद श्री रामकृष्ण नरेंद्रादि भक्तों के लिए उनसे मिलने उनसे वार्तालाप करने तथा उनके कल्याण के लिए रोया करते थे एक रात्रि का उल्लेख श्री रामकृष्ण की जीवनी में पाया जाता है जब वे सारी रात नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के लिए व्याकुल हो रोते रहे नरेंद्र के विरह में उन्हें ऐसी वेदना होती थी मानो कोई उनके हृदय को गीले कपड़े की तरह निचोड़ रहा हो सामान्यतः मानवों में भी एक प्रेमी का अपने प्रिय के प्रति इतना तीव्र आकर्षण नहीं पाया जाता ऐसे तीव्र प्रेम का ही परिणाम था कि नरेंद्र सदा सदा के लिए श्री रामकृष्ण के प्रेम पास में बंध गए थे भक्त इस घटना को दूसरी दृष्टि से देखता है वह सोचता है कि धन्य है वह भक्त नरेंद्र जिसके लिए स्वयं भगवान रोए या चिंतित हो यदि पुत्र पिता का हाथ पकड़े रहे तो उसके गिरने का डर भी है लेकिन यदि पुत्र का पिता हाथ पिता पकड़े रहे तो पुत्र के गिरने का भय नहीं इसी भांति श्री रामकृष्ण केशवचंद्र सेन को रोग मुक्त करने के लिए भी जगन माता के पास रोया करते थे किंतु एक वैराग्यवान साधक को श्री कृष्ण का नरेंद्रादि के लिए रुदन उपनिषदों की प्रिय स्वाम रो रोज थी। इस चेतावनी का स्मरण कराता है अर्थात प्रिय तुझे रुलाएगा अतः संसार की समस्त आसक्तियों को त्याग कर वैराग्यवान बनो इस संदर्भ में श्री कृष्ण का अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु पर रुदन विशेष रूप से उल्लेखनीय है अच्छा एक सुंदर सरल स्वभाव का युवक था वह श्री कृष्ण की गोद में खेला था और उसके बाल्यकाल से ही वह श्री कृष्ण को प्रिय था यौवन में ही उसकी मृत्यु हो गई पहले तो श्री कृष्ण निर्लिप्त भाव से मृत देह से आत्मा के बहिर्गमन को दृश्यवत देखते रहे लेकिन बाद में उन्हें उसके निधन पर तीव्र हुई यही नहीं जिस मकान में अक्षय की मृत्यु हुई थी वे बाद में उसमें जाते ही नहीं थे प्रियजन के वियोग में वेदना का यह अनुभव श्री रामकृष्ण के आचार्यत्व के लिए वरदान सिद्ध हुआ यदि वे इसका अनुभव न करते तो परिवर्ती काल में संसार में पुत्र वियोग से पीड़ित माता पिता आदि की तीव्र वेदना का अनुभव कर उन्हें सच्ची सांत्वना प्रदान करने में सफल न होते जिन्हें जगतगुरु होना होता है उन्हें जीवन के सभी मीठे कडवे अनुभवों से गुजरना पड़ता है एक पुत्र वियोग संतप्त पिता को सांत्वना देते हुए श्री रामकृष्ण ने स्वयं कहा था कि वे तो सदा भगवत चिंतन में निमग्न रहते हैं फिर भी अक्षय अच्छा की मृत्यु पर उन्हें इतना कष्ट हुआ फिर भला संसारी लोगों को पुत्र के मृत्यु पर कष्ट होगा इसमें आश्चर्य ही क्या है इस पर टीका करते हुए स्वामी शारदानंद जी लिखते हैं यदि श्री राम कृष्ण को ये सांसारिक सुख दुख अनुभव नहीं होते तो लोग यह कह सकते थे कि संसार की झंझटों को त्याग कर परमहंसा परमहंस होना आसान है लेकिन यदि श्री कृष्ण हम लोगों की तरह संसार में रहते हुए अपना संतुलन बनाए रखते तो हम समझते हैं कि वे सचमुच परमहंस हैं